एक झिरो का अड़तीसवा भाग करीब 50 से 60 लाख वर्ष पूर्व एक विध्वंसक पर्यावरणीय बदलाव से तापमान कम होने लगा और आरंभिक कपियो सहित जंगलों में बसने वाले अनेक जीव समाप्त होने लगे जलवायु में हुए परिवर्तन से उनके सामने एक नई स्थिति पैदा हो गई। इस बदले हालात में जंगल तेजी से समाप्त होने लगे जो उनके रहने का स्थान थे इससे वृक्षों पर रहने वाले कपियो के लिए संकट उत्पन्न हो गया और वह पेड़ों से जमीन पर उतर आए और आज के आधुनिक मानव की तरह दो पैरों पर चलते हुए मानवता की ओर बढ़ने लगे गहरे सागरीय अभ्यंतर धरती में जमे हुए जीवाश्मों और अन्य भूगर्भीय अभिलेखों से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वैश्विक ठंडक से गृह स्तर पर जंगल नष्ट हुए यह परिदृश्य के अनुसार तापमान में व्यापक परिवर्तन से जो अनेक लोगों द्वारा 11 डिग्री सेल्सियस माना जाता है के अनुसार अंटार्कटिका पर तीव्र गति से बर्फ जमनी आरंभ हुई इस प्रकार बहुत अधिक मात्रा में पानी के बर्फ की चादरों में कैद हो जाने पर समुद्र का जल स्तर करीब 50 से 60 मीटर कम हो गया इसी समय जलवायु भी अत्यंत शुष्क हो गई, जिससे वर्षा ने अनेक स्थानों विशेषकर उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के क्षेत्र को प्रभावित किया फिर वहां जंगल घास के खुले मैदानों में बदल गए जैसे ही जंगल लुप्त होने लगे वैसे ही आरंभिक कपियो के आवास खत्म होने से उनकी संख्या कम होने लगी थी जब आरंभिक कपियो ने धरती पर जीवन यापन के लिए प्रयास करते हुए अपने का नए वातावरण में अपने को ढालना आरंभ किया तब इस दौरान उनमें मानवीय संरचना वाले गुण जैसे चपटा चेहरा अधिक समतल दांत और मस्तिष्क का आकार अधिक होना आदि बदलाव उभरने लगे। वह खड़े होकर चलने लगे और उनके हाथ लगने वाली लगभग हर वस्तु को खाने लगे इसी के साथ ही उन्होंने आपस में भोजन को बांटकर खाने की कला भी सीख ली जो मनुष्य स्वभाव की एक मुख्य विशेषता है